सलगे पाठ विषय एक संशय है इन लोगों को नित्य और सत्य शब्द को लेकर के हमने कहा था ना कि तो एक लोग तार्किक लोग ईश्वर को नित्य ज्ञानवान नित्य प्रयत्नवान नित्य इच्छावान मानते हैं और उसमें कौन सी श्रुति दे दिया सत्य संकल्प सत्य काम है श्रुति दिया था उस समय मैंने कहा था नित्य शब्द और सत्य शब्द अर्थ भिन्न भिन्न है तब इन लोगों ने पुस्तक लाए राज्य वाचस्पति मिशन नित्य और का को पर्यायवासी कह दिया है बिल्कुल सही कहा मैंने, मैंने जो कहा वो भी सही कहा हूं। उन्होंने जो कहा वो भी सही कहे हैं वो वेदांत कह रहे हैं और हम न्याय के हिसाब से बोल रहे थे कि न्याय में नित्य का लक्षण क्या है ध्वंस अप्रतियोगितम प्राग अभव अप्रतियोगितम और ध्वंस प्राग वे दोनों क्या चीजें हैं ध्वस कब होता है? उत्पत्ति उत्पत्तिर अंतरम कार्यस्य प्राग भाव उत्पत्ति कार्यस्य कार्य उत्पत्ति का पूर्व उत्पत्ति काल लिया ना? तो क्या उत्पत्ति का पूर्व अंतर का मतलब गया काल हो गया अब तो कालोपाधिक नित्य लक्षण है कालाधारित है ना कि प्रध्वंसा भाव का अप्रतियोगी है ना प्रध्वंस भाव किसका होता है जिस वस्तु का उत्पत्ति उत्पत्ति की स्थिति में घट हो हो गई। उसके अनंतर? उसके क्या है? है भाव, ना? अभी हुआ नहीं? हो जाता है तो, तो क्या हो गया घट ध्वंस का प्रतियोगी प्रध्वंसा भाव का जो प्रतियोगी है वो अनित्य हो गया जब प्रध्सोगी आप है आपका आसादी तो नित्य हो गया तरह से प्रागभाव होगा जो प्रतियोगी है वो अनित्य होते हैं जो प्रागभाव का अप्रतियोगी है वो नित्य होता है, मत नित्य है। उनके मत में तो तो नित्य क्या इसलिए ध्वसितम प्राग प्रतियोगितम और सत्यार्थ क्या होगा उनके मत में त्रिकालावाद में रहेगा ईश्वर को भी सत्य मानेंगे मिथ्या में और सत्य में अंतर क्या करेगा नहीं आयोग भी यथार्थ अनुभव में अंतर क्या करता है यथार्थ अनुभव इधम रजतम है यथार्थ अनुभव भी इधम रजतम ही है धोनो में अंतर क्या है बोलो काल में बाधित नहीं होता और बोलो ज्ञान होते ही हो गया इसे उनके भी मत मत त्रिकाला त्रिकाला इसलिए मैंने कहा वो जिस प्रकार से नित्य ज्ञान क्या बता बात कह रहा है तार नित्य ज्ञान तो हमारे सर्वज्ञ में पर्यावचित नहीं बन सकता प्रमाण नहीं बन सकता वो जो नित्य इच्छा कह रहा है हमारे सत्य काम कह रहे हैं दोनों में अंतर है वो दे नहीं सकता वास्तव में ये ये सब वो केवल घुमा, घुमरा करने के लिए हमारे भी श्रुति प्रमाण है कहने के लिए कह दिया उसने सत्य संकल्प सत्य काम सर्वज्ञ हमारा प्रमाण है नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रत्यु के प्रति वास्तविक प्रमाण नहीं बन सकता है क्योंकि यहां शास्त्र ने उपरिषद ने नित्य काम नहीं बोला सत्य काम क्यों बोला है ये इन्हें नई आय का तो दृष्टिकोण रख करके बोला गया है जानती है ना सर नित्या है, है वह जानती है नई का और को उल्टा लक्षण कर देगा और मैं यदि नित्य काम आप रोकेगा तो का देखो हमारे ईश्वर के लक्षण इसमें मिल गया नित्य काम पकड़ लेगा वो ये श्रुति जानती थी इसलिए जान के उसने सत्या रखा श्रुति ने सत्य का संकल्प बाहर अब हमें पकड़ मिल गई हम कह सकते हैं भाई नहीं है। एक जिस श्रुति को तुम प्रमाण प्रस्तुत करो नित्य ज्ञानवत्ता के लिए वह श्रुतिश नित्व कथन कर रहे हो उस नित्व तो, तो कथन नहीं हो रहा है यादृश नित्यित्व तो तुम कथन कर रहे हो वह सत्य शब्द वाच्य नहीं है श्रुति में जो सत्य संकल्प में सत्य शब्द है वो सत्य शब्द का वाच्य है तब तो, और तुम्हारे नित्य शब्द का चर्प क्या है तो त्रिकालबादी क्या नहीं आपके नित्य शब्द का अर्थ है धन संप्रद कालोपाधि है वहां और कालोपाध्य रहित का नाम ही सत्य होता है यानी इसीलिए जो नित्य के नित्य ज्ञान लिए नित्य इच्छा के लिए नित्य प्रयत्न के लिए ये सत्य काम संकल्प इन को प्रमाण रूप करना उनके लिए उचित नहीं बनता ये खंडन करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है ये हमने बताया और लेकिन वेदांत मतवे जो नित्य हम लोग ने नहीं कहा प्रतिवित्व नित्य तो वेदांत कहीं नहीं आया अवसमित नित्यम तमारे मत में वेदांत बात उल्टा करता है ये क्षणिकम तत् सत्यम इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है हम जब बोल रहे हो नित्य शब्द सत्य शब्द कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं यह पहले किसके संदर्भ में कहा जा रहा है और किसकी दृष्टि से कहा जाता है हम जब न्यायिकों के संदर्भ में न्यायिकों को खंडन करें न्यायिकों की परिभाषा लेकर के बोल रहा हूं वह नित्य और सत्यकार भिन्न हो जाएगा नहीं होगा और बौद्धग दृष्टि सिखाऊंगा कि सत्यकार क्या हो जाएगा क्षणिक जाएगा यद सत्यम सत जो सत होता है वो क्षणिक होता है जो सत होता है वो क्षणिक होता है अब बताओ जो सत्य क्षणिक हो गया उनके मध्य में वाष्टि मिश्र का पंक्ति आप लाओगे तो क्या करूंगा वाष्पति तो वेदांत कह रहा है वो बौद्ध थोड़ी कह रहा है इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता कौन कह रहा है बात को यज्ञ सत्यम तत्त क्षणिक वेदांत ये नित्यम तत् सत्यम भवतुम न अवश्यम भवती जो नित्य है वह सत्य होना ही चाहिए अवश्य भावी ये नहीं है इसके मतलब मत में, इन में है। नहीं आए गाँव सारे लोगों में कैसा नित्य का अर्थक्राम लोगों में भेद है धन विशेष अब आगे बढ़ो केवलम लिंग शीर्ष स्थूलतम विहार अब अपने का अंतर्यामी ईश्वर अंतर्यामी ही ईश्वर इसका भी खंडन करने दूसरा आता है था नहीं अंतर्यामी को मैं ईश्वर नहीं मानता हूं विराट को ईश्वर मानूंगा विराट को ईश्वर विराट को मैं ईश्वर मानूंगा पहले वाला कौन हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानने वाला है ना हिण्य को लिंग देहा मान हिरण्य गर्भ को और उससे भी पूर्व में ऊपर में कौन रहेगा जो हिरण्यगर्भ न मान करके साक्षात केवल मायापालिक चेतन ईश्वर को ईश्वर मानना ये प्रथम है मायापादिक चेतन ही ईश्वर है दूसरा मायापालिक चेतन होता विंग श्रीयुक्त हिरण्यनगर्भ को ईश्वर मानने वाला तीसरा आ है नहीं वो माओपालिक चेतन भी नहीं मायापालिक होता हुआ लिंग शरी विशिष्ट चैतन्य भी नहीं किंतु माओपालिक होता हुआ लिंग विशिष्ट होता हुआ शरीर विशिष्ट जो विराट है वही वास्तविक परमात्मा नीचे उतर रहा है ग्रेड बाय विराट शरीर है यही ईश्वरीय बोलने वाला विराट उपासक वा गया विश्व रूप का उपासना करने वाले लोग केवलम लिंग स्थूल देहम विहाय अनुपलभ्य मानता क्योंकि समस्या क्या है केवल लिंग शरीर स्थल शरीर के बिना उपलब्ध होता ही नहीं है इसीलिए शरीर विमानी शरीरों का भी जो विमानी है उसको ही विराट को ही ईश्वर मानना चाहिए विराट एवं ईश्वर इत्यादेह बिना लिंग देहो दृश्यते वही राजो देह ईशोद सर्वतो मस्त का सर्वतो मस्त का दिमान सहस्र शिखा पुरुक सहस्राक्ष बोलते हैं सर्वतो मस्त का <coughs> वो जो है विराट विराट उसी को ईश्वर मानना चाहिए क्यों क्योंकि युक्ति दे रहा है स्थूल देह के बिना लिंग देह का होने में कोई प्रमाण नहीं बनता न दिशते कहीं देखने को नहीं मिलता स्थूल देह के माध्यम से ही लिंग देह का अनुमान होता है नहीं तो कृत विप्रणास अकृत विप्रणासन दोष हो जाएगा इसीलिए मरणशील स्थूल शरीर को देखकर के एक लिंग शरीर आप अनुमान कर लेते हो जो भी आगमा पाई रहता है और ताल लिंग शरीर के स्थिति का पीछे एक कारण शरीर मानना पड़ता है क्यों तदपि कार्य समूह का है ना निम्न शरीर है ना जिससे कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया वगैरह देख करके सत्रह आइटम या उन्नीस आइटमों का एक आपने सुख शरीर माना आइटम कहां से आ गए बिना कारण का अतिविक कारण शरीर से सिद्धि हुई और वह कारण शरीर एक अनुकूल अविद्यात्म शरीर अविद्यावचन चेतन वृष्टि में अत स्थल शरीर के बिना लिंग शरीर नहीं लिंग शरीरार्थ कारण मानना पड़ गया ईश्वर अंतर्यामी, हिरण्य गर्भ और विराट ये तीनों माननी पड़ती है अब किस अवस्था वाले को आप ईश्वर मान लोगे कि मर्जी आपकी बनी पहले वाले तो मायाव चेतन को ही मान लिया दूसरे कहने गर्भ को मानेंगे वो क्या करेगा अकेला बिना लिंग शरीर का माया लेकर क्या करेगा लिंग शरीर वाला ही कुछ कर सकता है संकल्प आदि कर सकता है केवल माया में संकल्प नहीं होती मन से संकल्प होता है मन गा रहेगा लिंग, है। इसे लिंग मानना जरूरी है, से तो कहा अरे भी कैसे सत्य संकल्प कर देगा उसका संकल्प सत्य हो तो कुछ भी उसके पीछे जरूरी है शुशर् कौन ने लेना विराट और कुछ कुशर्य को लेना अपरा नहीं अपराधरा विराट नहीं है अपने शुशर का नाम विश्व है विश्व कहीं प्राप्त इसे विराट को ही ईश्वर मानना चाहिए ऐसा तीसरा आदमी पहुंचा तमाण मह विराट को स्थूल शरीर भी होता है समस्ती स्थूल शरीर इसे क्या प्रमाण है कहते हैं सहस्र शीर्षे विश्वगचुर्तम इनिशं विश्व रूप से चिंतका सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि विश्वगचुर्षदो नारायण इतच श्रुतम ऐसे में इत्याहु ऐसे कौन कहता है जो विश्व रूप से चिंता विराट स्वरूप विश्वस्वरूप रूपा परमात्मा का ही निरंतर अनिशम निरंतर चिंतन करने वाले उपासना करने वाले विराट विराटोपासनों का कहना है विराट ही ईश्वर है हिरण्य ईश्वर नहीं माचिंत ईश्वर ईश्वर नहीं किन्तु विराट ही ईश्वर है ताव लेकिन उसमें भी दोष देखने वाले खड़े हैं कि पहले देखो श्रुगम वाक्य में चिंता विराट उपासकोष लेकिन इसमें भी दोष दृष्टि देखते हुए देवता विशेष को आलंबन करने वाले लोग कहते हैं भाई विराट जो तो बहुत विशाल है वो हमारा क्या करेगा और सब वो सबको देखना है सब है तो हमको कौन देखेगा हम तो किसकी पूजा करें हजारों खोपड़ा है खा, कर करूं, किस खोपड़ी कर मैं तिलक लगाते रहे ये फोटो रहो तो इसी के तिलक लगाने में परेशानी महसूस हो रही है ज्ञानी को तो होता ही है। है? सेम को तिलक लगाने में परेशानी होती है दूसरों को तिलक लगा कहा से लगा मूर्ति फारसी कैसे Hey, hey, पड़ते है ज्ञान निष्ठा पढ़ते पढ़ते स्वयं को तिलक लगाने में आलस होता है मजबूरी में लगाना पड़ता है क्यों लोग व्यवहार करते नहीं लगे तो कहीं कैसे है, आचारी हैं कुछ भी नहीं लगाते हमें भी करते कहीं तो लोग हम भी नहीं पहनते कैसे आचार्य अब क्या, क्या क्या पहने किसी किसी कहने पर समझ में नहीं आता इसलिए हमने कम अपने जैसे हैं वैसा ठीक जो जो जैसा जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते जाओगे तुम तो बंदर से भी खराब हो जाओगे। <laughs> नहीं, <laughs> नहीं। कोई कहगा यू तिरक लगाओ कोई तो यू तिरक लगाओ दोनों लगाओ तो क्या लगाओगे <laughs> <laughs> तीसरा कहते यूं भी लगा दो और नहीं। क्या क्या लगाऊं? कुछ भी नहीं लगाओ कहानी बताते ना इसलिए आदमी था अपना बच्चा को लेकर के जा रहा है, उसके बाद छोटा सा गधे का बच्चा दिख रहा था तो गधे का बच्चा को ले जा रहा है, खोपड़ी पर गठरी लेकर के जा रहा है, था तो भी देखने वाले का कैसा गढ़ा है तो कम से कम गठरी को तो गधे में रख देना चाहिए अपने सब पर क्यों लाद रहा है गधा है ही ना मार ढोने के लिए इसने सुनकर जहाँ बापरे सही कह रहा है गढ़े पर उसने गठरी रख दी उठाया गढ़े दिया गढ़े को हाथ चला अब कुछ दूर में दूसरा नहीं मिला क्या आदमी है ये कितना बुद्धि नहीं है छोटा सा बच्चे को परेशान कर रहा बच्चे को तो गति उठा देता खुद तो बड़े पता चल थका हुआ दिख रहा है बच्चा तो है तो उस बच्चे को उठा कर बिठा दिया कुछ दूर चलते चलते अगले ने घोर बात जालक मार दी लो क्या कल है बच्चे को बिठाया उसको बिठा दिया खुद ही बैठ सकता था अरे खुद ही बैठ के चलते जल्दी पहुंच जाए को दौड़ाता, गरीब का से भागता था गदा जल्दी पहुंच सकता था और खुद बैठे ही हाँ गदा भाग जाए तो खुद पीछे रह जाएगा से खुद बैठना चाहिए वो खुद बैठ गया रखा बच्चे को बैठाया और खुद भी उठा दिया जब हाँकने लगा था तो बच्चा को ढेका वो कितना लोड सहन करता लड़कड़ा के गिर बैठा पैर टूट अब क्या हुआ गटरी भी सर्क है बच्चा वापस खड़ा हो गया और उल्टा गढ़े को भी लादना पड़ा और मुसीबत होता है लोग तो अपना नहीं <laughs> करो अपना गलत है कहावत है कहावत गलत कहावत है सुनो सबका करो अपना कहा सुनो सबका करो शास्त्र कि अपना बुद्धि कोई चिखाना है अविवेक की बुद्धि है ना गलत रास्ता ही ले जाएगी ना बिल्कुल, इसलिए करो अपरा करो शास्त्र वो क्या कह रहा है क्या दो सृष्टि देख रहा है देखो सर्वत पाणीपात कृम्या देर पिछे तत चतुर्मुखो देव ये भेषो ने तरह पान कहते मैं सर्वत पाणिपात वाले विश्व मानूंगा कृमि तो भी ईश्वर हो जाएगा सुवर भी ईश्वर हो जाएगा गधा भी ईश्वर हो जाए सबको तिलक लगाते फिरो फिर सभी पूजा करते जाओ किश्वर है ना तो सर्वोदी ईश्वर मानोगे पिछड़ ईश्वर कृमिया में भी ईश्वरत्व आ जाएगा इसीलिए इससे अच्छा है हम चतुर्मुख भगवान जो है ऊपर ब्रह्मा जी को जिनको हमने देखा नहीं देखा लेकिन सुना है उनके बारे में उनको ईश्वर मानना सबसे बढ़िया हमको पैदा किया ना इस वही है हमारे ईश्वर हो ठीक है चतुर्मुखो चतुर्मुख देव ब्रह्मा जी वही ईश्वर है कोई और वाला जी को पुरुष को हम नहीं मानेंगे तब उसमें भी दो देता है दूसरा हमने तो सुना ब्रह्मा जी भी पैदा हुए जब पैदा हो ईश्वर कैसे कहां से पैदा हुए विष्णु का ना भी से पैदा जो पैदा हुआ वो ईश्वर कैसे वो तो भी हमारी जैसे चीज क्योंकि हम भी पैदा हुए हैं। ये जिससे पैदा हुआ वो ईश्वर होगा इसलिए विष्णु ही ईश्वर है ब्रह्मांसा गला वैष्णव बोल दिया पहले पारा ईश्वर क्यों मानना चाहती हूं क्योंकि एवं कई उच्चते वो कौन कहता है पुत्रातंतना एवआ प्रजापति ही प्रजा असृज इत्यादि श्रुति उदाहरं पुत्र के लिए उपासना करने वाले लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते वे जो प्राजापति गण प्रजापति ने ब्रह्मा की पूजा पाठ कर उपासक जो प्राजापति संप्रदाय वाले वे लोग कहते हैं पुत्र के लिए उपासना करने वाले प्रजापति उपासना करने वाले लोग प्रजापति लोग का कहना है ब्रह्मा ही ईश्वर है उसे क्या प्रमाण है प्रजा असरजत सजापति प्रजा असरजत ऐसा इत्या ही क्या प्रमाण है ऐसे उन लोगों का कथन करना है प्रजापति प्रजाअस इत्यादि वाक्यम प्रमाणम प्रमाण इत्यादि इत्याम भागवत मत वाले वैष्णव क्या कहते हैं नहीं नहीं ब्रह्मा ईश्वर नहीं हो सकता विष्णुर्नाभे समुद्भूतो वेदा कमल जस्तः विष्णु रे अरे विष्णु का नाभि से जो पैदा हुआ वह ब्रह्मा कमलज व ईश्वर कैसे हो सकता है इसलिए वह जिससे पैदा हुआ कौन विष्णु सै वी सहा वही ईश्वर मानना चाहता ऐसे भागवत आदि ग्रंथों को मानने वाले भक्त लोग विष्णु भक्त लोग वैष्णव लोग कहते हैं ये शैव कड़ा हो गया कहते नहीं नहीं विष्णु भी भगवान नहीं हो सकता ईश्व नहीं हो सकता क्योंकि विष्णु बेचारा बहुत पर दुखी था कब जब वो शिवलिंग का अंत को पकड़ने कोशिश किया आया नोत्र में एक बार ब्रह्मा और शिव जी में दोनों में झगड़ा हो गया कौन श्रेष्ठ तब श्रेष्ठता का ब्रह्मा विष्णु में हाँ ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हो गया कौन श्रेष्ठता था, था? तब एकदम भगवान शंकर भगवान ने जो है दिव्य चुत में प्रकट हो से लिंग था अब क्या प्रकट हो गया क्या चीज है दोनों मन में आया क्या चीज है ऐसा है तय करेंगे कैसे इसको क्या चीज है तो निर्णय हुआ ब्रह्मा जी तुम इस आदि को समझो मैं इस अंत को देखता हूँ पकड़ते इसको पता लगाते क्या चीज आदि इनको पकड़ में आ है? न? तो ब्रह्मा जी ऊपर गए कुछ नीचे गए यदि खुद ईश्वर होता है अंत को देखने के ढूंढने जाता क्या तो सर्वज्ञ क्यों तो ढूंढने जाएगा तो सर्वज्ञ वो सब जानता ही है, आज क्या जा है तो वो भी हमारे जैसे है वो। से से। भी जीव है है। ऐसे भी शुरू के अंत का चरणों का ज्ञान नहीं था उस चीज के चरण को देखने गया उस चीज का सिर को, को देखने गया था ब्रह्मा चरण को देखने गया विष्णु इसे दोनों ही ईश्वर नहीं और अरे ईश्वर होता मान लो गया कोई बात नहीं लीला दूंगा गया लीला जाने जान ही लीला लेकिन जान को जानना तो चाहिए था अंत को ईश्वर होगा तो जानना चाहिए लेकिन उसको अंत मिला ही नहीं लौट गया बीच में से थक हार गया तो ईश्वर होकर ये अज्ञान है ना उसके अंदर अंत का अज्ञान नहीं हो पाया अज्ञान हुआ अंत का ज्ञान नहीं हुआ मतलब अंत का अज्ञान है अज्ञानवान हो गया विष्णु अंतस्य अंत तत्व आदे ब्रह्मा दोनों ही अज्ञानवान अज्ञानवाने दोनों ईश्वर नहीं हो सकते अस्माकं अस्मा कैवा मत मा शिव से पाद अन्वेषु शांगशक्तस्त शिव शांगशक्तस्त शिव विष्णु नृत्याहो शैव आगम मान नैवागम को मानने वाले लोग शिव भक्त वो क्या करते हैं शिव के चरणों का अन्वेषण करने का जो सारंगी विष्णु असक्त असमर्थ हो गया इसरा नित्य पदार्थ कौन है वह तत्व है वह शिव ही इसलिए ईश्वर होगा न विष्णु हो इत्याहो कौन शैवा गणपत मत वाले गदे नई नहीं थोड़ी है हमारा गणपति भगवान ईश्वर क्यों क्योंकि शिव जी जब त्रिपुराश्र को मारना था ना तब गणेश की पूजा की एक खुद ईश्वर होते तो दूसरे को पूजा क्यों करते करती जिसकी पूजा कर रहे हैं स्वर् श्रेष्ठ हुआ वो ईश्वर है वो तब भी है कृपा की जरूरत उसी कृपा की बिना शिव जी की लड़के हार जाती ना गणपति की कृपा से शिव जीव जीते हैं इसके गणपति गणपतिश्वर हो गया उसी कृपा का पात्र शिव जीव है इसलिए शिव ईश्वर नहीं है गणपति ही ईश्वर ऐसे कौन कह रहे गणपत भक्त लोग गणपति के बा, गणपति पप्पा मौर्य बोलने वाले लोग भाई गणपतिश्वर है और शिव भी ईश्वर गाणपत्य मतम आह पुरत्री तुम विघ्नेशन स्वप्यपूजयत पुरत्री तुम विघ्नेशम स्वप्य पूजयत विनायक प्राशम गाणपत्य मते रहा गाणपत्य में अभिरत भक्त लोग विनायक को ईश्वर कहते हैं क्योंकि पुरत्रय को जीतने के लिए साधी तुमने जीतू विघ्नेशम विघ्नों का जो ईश्वर भगवान गणेश जी गणपति का स्वी शिवीजे पूजा किया था अतय शिव तो स्वयं ईश्वर नहीं है ऐसे बोलना गणेश जी ईश्वर है गणपति भगवान ईश्वर कहते नहीं दूसरे लोग का ना ना गणपति ईश्वर नहीं तो कया हम तो जिससे हमें फल मिले उसको ईश्वर मानेंगे है कि जिससे फल मिल जाए वो हमारे लिए भगवान है रस करके भगवान कृष्ण का भक्त वह मुसलमान था कबीर के दरबार में नौकरी करता था उसका नाम था रसखान उसके अकबर अकबर के अकबर राजा के यहाँ दरबार में नौकरी करता था और वो अकबरी रोटी देता है अकबरी रक्षा करना है अकबरी पालन करना है इसलिए अकबर को ही वो ईश्वर मानता था अकबर राजा को ही ईश्वर उसने देखा अकबर को भी एक कमरे बैठा बैठ कर प्रार्थना कर रहा है कि कर क्या रहा है ये तो एकांत एक में फिर एक बार अकबर को पकड़ के रसखान ने पूछा राजा साहब अब राज न हो मेरा परमेश्वर आप ही हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो अकेले कमरे में मुंह बैठ करके कुछ बोलते हुए कुछ कर रहे थे क्या कर रहे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था अरे तो प्रार्थना कर रहे थे क्या आप ईश्वर नहीं है ईश्वर थोड़ी हो तो मैं राजा हूं इसमें कान खड़े हो गए इसका मेरे ईश्वर कोई और है अब राजे से कैसे पूछे ईश्वर कहाँ रहता है कौन है वैसे नाराज हो रहे पहले मूड गह दिया ईश्वर कहते ही बराबर मैं राजा ईश्वर तो मेरे से ईश्वर अलग दूसरा है उसकी हम प्रार्थना करते हैं रोज तो घबरा करके वैसे निकल गया निकल के बाहर आके लोग पूछने लगा ईश्वर कौन है कहाँ रहता है तो सब पागल है, दिखा है? कहाँ दिखाएगा कहाँ दिखाए दिखा इसको तो? एक कहेंगे अमुक जगह रहता है तो बोलेगा वहां दिखाओ और कहेंगे आसमान के परूढ़ कहाश्वर को देखा नहीं इसे सब लोग प्रश्न पर मौन होकर भक्त यात्रा कर रहे वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे थे उनसे पूछ रहे क्या कर रहे हो आप लोग प्रजाम से प्रार्थना कहा रहते तुम्हारे वृंदावन में रहते हाँ तुम्हें तो दर्शन है, तो चलो हमारे साथ। वो तो मुसलमान भी कर उनके साथ जुड़ गया और और वो भी कृष्ण कृष्ण करता हुआ साथ चला। तो गया। देखा चल था चलता दर्शन करना। सब सचमुच में ईश्वर है इतनी भक्ति जी, उसका हंड्रेड परसेंट विश्वास हो गया ये जो है ना मेरी ईश्वर है ऐसी श्रद्धा जो ऐसी श्रद्धा अब भगवान ने देखा इतनी श्रद्धा है अब इसको हम न दर्शन दिए तो क्या भगवान ने सोचा इसको दर्शन दिया कृष्ण भगवान जो है ठीक रात्रि साढ़े ग्यारह बजे तो मंदिर से बाहर आए मंदिर से बाहर वही बैठा रहता तो कहीं नहीं जाता था भगवान है हमारे ईश्वर है कोई यहाँ डिस्टर्ब ना करे तो पंडित बोल देता हमारा भगवान को हमने सुना दिया पंडित कैसे बोलते तो विश्वास करता था हमने खिला दिया है अब भोग खिला दिया है, प्रसाद दे रहा उसको भोजन देता कोई, कोई इधर आवाज नहीं करना डाल भगवा भगवान सो रहे अब लेकिन रात्रि साढ़े ग्यारह बजे भगवान निकल के बाहर अरे हुआ हाथ जोड़ते आप जाना भगवान बोला ही नहीं चलते, चटू छटू भगवान और भगवान जान बुझे क्या कर दिए कई दिनों तक तक तो जाते थे वहां छोकरी मिलती थी राधा राशूदा होता था ये सब देखता था रास्ता क्या कमाल हमारे ईश्वर की विदा देखो क्या क्या महिमा कहा से स्त्रिया आती है और हमारे एक ईश्वर अनेक रूप धारण कर लेता है हो हो जाता है। हो जाता है है और जैसी स्त्री लाल साड़ी पहनी तो कमाल होता भगवान ने सोचा दुनिया को भी मालूम होना चाहिए कि इसको भगवान का दर्शन होता है दुनिया को भी मालूम होना चाहिए ना तो कितना महान भक्त मुसलमान होता <coughs> ऐसे हो ऐसे लीला रचने के अगली रात क्या चलते दिनों के बाद जात देव अपने आभूषणों को गिराते हुए ऐसे नाचते हुए उनकी कुंडल गिर गई इधर को कुंडल गिर गया मुखुट गिर गया वो क्या करता वो हमारे मालिक का उठा उठा करके अपने पगड़ी निकाल दिया पगड़ी में बांध करके रख लिया, अब आए भगवान वापस एक खाता खुजूर लीजिए सुनते कहा ईश्वर चल पड़े मंदिर में घुस मूर्ति में स्थापित हो गए बेचारा खड़ा है सारे आभूषण लिए तो खड़ा था तो क्या करें पंडित आए अंदर गए है ही नहीं उन्होंने हल्ला चाहिए आभूषण से चोरी हो गया चोरी हो गया चोरी हो गया दस्ताने कहे गए सुशांत हो कोई तो चोरी वोरी नहीं हुआ ये देखो भगवान को लीला करने जाते हैं नहीं गिरा चोर लीला करने जाते आभूषण गिराया झुट बोलते बहुत उनको लोग नाराज हुए उस क्षेत्र का राजा जो बीला रा छोटा मोटा प्रधान उसके पास उसका बंदी बना दिया बड़ा दुखी लेकिन ऐसे हुआ, लेकिन भगवान ने लोग को पता चला नहीं कि हुआ क्या उस दिन का अगला दिन कि उसको विश्वास कैसे होगा राजा जो राजा ने पूछा विश्वास कैसे हो कि तुम जो कह रहे हो सच है जब सच भी है तो आप मुझे छोड़ दो मैं सिद्ध कर दूंगा ये सच्चा यदि मेरा ईश्वर सच्चा है मेरे वचन सच्चा हो गया जो मुझे देख रहा हूँ फिर छोड़ दिए तो आ गया तो कहा बहुत मुझे प्रार्थना करके दंडो गिर पड़े जब भगवान कुछ लीला कर फिर आए रात में जानबूझ करके दबाए तो रास्ते पड़ भगवान खड़े क्या बात है कहते हु जो रात आपने आभूषण अभी गिर गए थे मैं उठा कर था सारी कहानी उसने सुनाई मेरे को दंड मिल गया है अब का साबित करने के लिए मैं आया हूं आप जैसे कहें वैसे नहीं था तो कोई बात नहीं हो जाएगा सच्चा साबित जब लीला करके आए तो कृष्ण ने कहा अगले नौ बजे तक कोई द्वार नहीं खोलना चाहिए नौ बजे तक कोई द्वार नहीं खोलना चाहिए मैं आज ज्यादा थका हूं मैं नौ बजे तक सोंगा ऐसे बोल के भगवान अंदर चले अरे खड़ा अरे पंडित सवेरे पांच बजे होता है चार बजे से प्रभात गाएंगे खोलेंगे ए, खड़ा नहीं जाएगा कोई भगवान ने कहा नौ बजे से पहले कोई अंदर नहीं जाएगा उसको लोगों ने साइड में करके अंदर घूस गए पंडित दरवाजा खोल मूर्ति नहीं था अब खराब <laughs> <laughs> है कर बेचारे फिर जब देखा सब चले गए दरवाजा बंद इतम खड़ा हो गया ठीक नौ बजे आया जब पंडित आओ जाओ अंदर जाओ भगवान को जगाना दूध को भोग लगाना हमें भी थोड़ा पिला देना अब होंगे जाओ बोला पंडित तो अंदर गए तो, तो मूर्ति बिल्कुल सच बोल रहा बाद तय हुआ से लेकिन उसके बाद क्या सीधुआ लेकिन भगवान तो रोज बोलते थे उसको नौ बजे पहले नहीं खुलवा आज भी वो मंदिर है नौ बजे खुलता है सब मंदिर वृंदावन अभी प्रमाण और उसने ऐसे ऐसे बाद भजनों को लिखा है अद्भुत भजन मेरा के भजनों के जैसे के भजन इसलिए ऐसे जो भक्तों के वजह से क्या हुआ वो गणपति को ईश्वर नहीं मानेंगे तो कृष्ण को ईश्वर क्या है ना तो गणपति ईश्वर मानेगा क्या इसे जिस भक्त को जिस रूप का दर्शन हुआ वह भक्त क्या गएगा वही मेरा ईश्वर है अद्वे ईश्वर गणपति भी नहीं है अन्य लोगों को अन्य लोगों को एवं मन ने स्वस्व पक्षा भी माने नान्यथा था मंत्रार्थवाद था मंत्रार्थवाद कल्पाधि आश्रित प्रतिपे गिरे इसी प्रकार से अन्य अन्य लोग क्या करते हैं सभी अपने अपने पक्ष का अभिमान करता हुआ अन्य अन्य प्रकार कथन कर अन्यथा था अन्य, अन्य कथन मंत्र अर्थवाद कल्प आदि ग्रंथों को आश्रित करके प्रतिपेदिरे गिरे तो अनेक देवताओं का प्रतिपादन अनेक देवता अनेकों नामों से लोग प्रतिपादन कर रहे हैं एक नाम से नहीं अनेक मंत्र अर्थवाद कल्प नाम ग्रंथ होते हैं मंत्र क्या मंत्र मारण वशीकरण आदि सिद्धि हेतु तो। अनेकों प्रकार की श्रेष्ठ भैरवाली देवता तन मंत्र भैरव वाली देवताओं को भी मान लिया उसी की पूजा में लगे हुए भैरवतंत्र और पंचमकार सेवन आदि करना पड़ जाए वो भी करने को तैयार है, लो। है ये नहीं, लोगोर पंथ भी है लो। एक, से एक मिलते वो अपने अपने इष्ट को ही ईश्वर मानते हैं और गणपद आदिओं को नहीं मानते भैरव मैराल, आदि उपासक अन्य अन्यता वर्णन कारण व अपने अपने ढंग से अलग अलग अलग क्यों करते हैं? उनके पास प्रमाण भी अलग अलग है तथा तथा तर प्रमाणानी सं कोई मंत्र भाग को कोई अर्थवाद भाग को कोई कल्पनामक ग्रंथ को अनेक अपना अपना ही रचना भी कर दिए लोगों ने और उसी को प्रमाण रूपण मान देते हैं एवं कति मत आ कितने ईश्वर मानने वाले लोग हैं कितने मत हैं असंख्य कितने मत है, है पूजो ही मत जितना आदमी उतना मतमान कोई एवं कति मतानी को भी ईश मानने वाले लोग पेड़ की पूजा करते पेड़ का जड़ को निकालते थे दस बारह साल बाद लगातार बारह साल जड़ को निकालते जड़ सिद्ध हो गया वो गणपति का आकार होते थे शिव आकार होते कुछ और भावना के आधार पर उसको घर में हनुमान जी के को सिद्ध पूजा करते और कोई नहीं कोई फोटो पटक कुछ नहीं पेड़ कोई भगवान मानने वाले इसलिए कहते हैं आशंख्य है इसलिए मुख्य मुख्य गिना दिया कौन क्या मान रहा है महाराष्ट्र ईश्वर से लेकर के गांड पथ तक गिना दिया इसके आगे छोटे मोटे देवता तो सैकड़ों हैं जिनकी नहीं कर सकते तैतीस करोड़ देवता है इसे उन्हें संक्षेप में अधिकार दिया अन्य असंख्यामीण आरभ्य स्थावरा शादी स्वत्ता दर्शन अंतरियामी से शुरू करके स्थावरांत स्थावर पर्यत ईशुवादी असंख्य हो जाए स्थावर को मानने वाले के कहते हैं हाँ, अश्वत्थ अर्क बांस इत्यादि जाति वाले रहते हैं हम लोगों के पड़ोस में ये तो सेमल का देवता सेमल का पेड़ है ना देवता है, तो काट रहा नहीं चाहिए हमने कई का पेड़ काट तो भाई मिल करके, एरे, एरे, पाप लग कोई दो हमारे भगवान है हम कैसे काटेंगे का। तो काटा ही ना। आज तो कैसे खड़ा है कहीं बाहर चलाना पड़ेगा और क्या करें ये तो काटेंगे, तो काटेंगे। तो का ना गंगा पंगल हो तो मछली दे रही है इसलिए थोड़ा मान लेते हैं जीविका का साधन है ना गंगा बस इतनी से मछली नदी है मछलियाँ है कभी खा भी लेते हैं, हैं। पकड़ कर मुख्य सेमल देवता सब्जी सेमल का दुकान सेमल सब्जी का खेती जी, हाँ, जी। उसको बोलते मेरा गंगा फल है जी, गंगा, गंगा फल है जल तोरी जल तरो जल तोरी मछली को जल तोरी गंगा, <laughs> गंगा फल नाम से बोला जाता है गंगा गंगा जी फल फल है तो संत्या अर्थ वंश आदे का दिया अलग अलग वृक्षों को अलग अलग लोग मानने वाले लोग हैं कुल दर्शनार्थ सभी कुल अपने देवता है ऐसे हो पूरा महाराष्ट्र अगर मैंने देखा खेती पर क्या पत्थर रख देंगे पत्थर का लाल पिला कर दे काला काला मीच माच आग बना देंगे ये देवता है हमारे खेती का कचरा के ऊपर कहीं भी सब जगह उसका आरती उतार देंगे और जब खेती फाल फसल करेंगे सबसे पहले वहीं वही गोलगाएंगे नहीं और कई जगह तो पैंट शर्ट भी बना देते पेंटिंग ऐसे कर पैंट शर्टिंग होता है मॉडर्न मॉडर्न भी ट पहनावा दे किसी भी चीज को अपनी भावना जैसी जैसी बनी और भावना केवता हो गया दक्षिण बहुत परिवार लोग हैं उनकी कुल देवता है सांप है सांपों के लिए मूर्ति बनाए पत्थर का सांप बना देते हैं और उसको दूध चढ़ाएंगे सब चढ़ाएंगे साल में बरजे भी चढ़ाएंगे नहीं तो कहेंगे सर्वदोष लग जाएगा हमारे घर पे कहा सर दोष आ जाता है अस्वप्न में आएगा वो शाम के मर भी जाएंगे क्या क्या डर और चक्कर में वो, जो वो एक शाम का मंदिर बने छोटा नहीं तो अपने सामर्थ नहीं है कि मंदिर कोई मंदिर में पीपल का पेड़ हो उस पेड़ का नीचे पत्थर गटवा देंगे वहीं जाके पूजा कर देंगे पशु पक्षी हर चीज को वाले कवा देवता है? शनि का वाहन है ना अब शनि को माने तो कवे को मानना पड़ेगा <laughs> जिसका वाहन है तो इस तरह से हर चीज यहां देवता है स्थावरेशवादो न क्वापि दुष्ट चरित्र आशंका कोई कहे स्थावर ईश्वर तो को कोई नहीं मानता इसलिए कहता है, है। स्थावर ईश्वर मानने वाले अश्वत्तल मानने वाले को हम लोगों ने देखा है दुनिया में नए मतभेदे कश्यू पाधे यदि ऐसा अनंत ईश्वर है इसका मतलब तुम तो किसको असलियत में ईश्वर मानेंगे खाओ केंगे ईश्वर तो? कश्य मही किनको करके हम क्या अनश्वरग्रगें त्यागेक्षा बाहो तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एक प्रतिपत्ति सैप्यत्र स्फु मुच्यते तत्व निश्चय की कामना से वह ईश्वर तत्व क्या है फिर अंतर्यामी से लेकर के जो शुरू किया आपने स्थावर पर्यंत सात देवता ही हो गया है फिर तो भाई असली ईश्वर कौन है इनमें से ईश्वर किसको असली मानना चाहिए और किन नहीं मानना चाहिए इस विषय में तत्व का निश्चय की कामना से न्याय आगम विचार न्याय और आगम युक्तियों और आगम शास्त्र मैंने वेदों को विचार करने वालों ने क्या किया एक प्रतिपत्ति एक ही को देवता मानते हैं ऋग्वेद में कहा एकम सत विप्रा बहुदावधंती एकम सत विप्रा बहुदावधंती ऋग्वेद बहुत फर्क है अब इसमें भी लक्षणों के आधार पर है कुछ लोग का गाना निगम माने वेद आगम बने उत्तरवर्ती जो ईश्वर ईश्वर आदि के द्वारा कथित जैसे कहा गया शिव बोल रहे हैं अनेकों तंत्र ग्रंथ है शिव बोलते हैं और कई देवी बोल रही है ये आगम ग्रंथ हो गए और उस शिव के संबंध में कुछ आचार्यों ने आचार्य हुए उन्होंने ग्रंथ बना दे शिव सूत्र बना डाले है न इसी प्रकार से आपका जो है इनके भागवतों का सूत्र ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है ये सब क्या कर रहे हैं इन्होंने भी एक आगम ग्रंथ निर्माण किया आगता आगम। आगत परंपरिया नित्रेद ऐसा कुछ लोग लेते हैं कुछ हैं नहीं नहीं। आसमत व्यापक रूपेण ये देती थी, थी आगमे फिर निरंतर अविच्छि परंपरा आगत ऐसे उल्टा आर भी करते आगम निगम शब्दों में बड़ा लड़ाई झगड़ा है, है कहां क्या लेना है यहां पर हम लोग लेंगे आगम शब्द आगमनि वेद क्योंकि तो वेदों के अगर प्रचलना है इसलिए आसमंता व्यापकी भूत स्थित्ञान राशि स आगम मन वेद निरंतर अविच्छिन्न धारया गुरु परंपरिया भागवत में तो निगम कहा उन्होंने इसीलिए कि जो भावत दर्शन का आधार कौन है निगम है नारद भक्ति इसलिए नारद रूपी गुरु से लेकर के भक्ति का दर्शन आरंभ हुआ उस भक्ति दर्शन की पुष्टि के लिए भागवत का निर्माण हुआ अच्छे भागवत को मान करके विष्णु की पुष्टि भक्ति करने वाले जो लोग होंगे भागवत लोग उनको क्या कहेंगे निगम पर अनुयागमिका नहीं गये निर्भर होता है किस प्रसंग में यह शब्द का प्रयोग हो जब करें शैवागम ग्रंथ ऐसे कह देंगे वह तो आगम से वेद नहीं किया जा सकता वैष्णवागम, वैष्णवागम ग्रंथ होते हैं ये क्या है ये विष्णु संबंधी जो सूत्र ग्रंथ है शिव संबंधी क्या है वेद नहीं है निर्मित है गुरु परंपरा से चला हुआ वहां निगम उस दृष्टिकोण में निगम कर वेद और आगम सूत्र ग्रंथ हो जाएगा इसे प्रकरण के आधार पर आगम और निगम तत्व निश्चय कामेना तत्व निश्चित इच्छा तत्व को ईश्वर तत्व का निश्चय करने की इच्छा से न्याय आगम विचारणशीला वेद का विचार करने के स्वभाव वाले लोग पुरुषों में एक ही प्रतिपत्ति है विप्रतिपत्ति नहीं है तो युक्ति और वेद को मानने वाले हैं उन विचारों के दृष्टिकोण में ईश्वर के बारे में एक ही सिद्धांत है अनेक ईश्वराज नहीं है सा कीदृशी इत साफुटमुचते वो भी बात हम यहां स्पष्ट कहने वाले हैं